कवितावली किंड पवन के पूत को पलगो साहसी पर सहसा थकेली आई चितवत चह और निको कलिगो तुलसी रसातल को निकस सलिलु आयो कोल कलमल्यो अहि कमठ को बल गोम चरण के चपेट चापे चिपी गो उचके उचक चार्य अंगुल अचल गोम जब अंगराजानरों की गति और बुद्धि मंद पड़ गई अर्थात किसी ने पार जाना स्वीकार नहीं किया तब वायु कुमार हनुमान जी को कूदने में पल मात्र की भी देरी नहीं हुई वे साहसपूर्वक सहसा कौतुक से ही पर्वत पर आचारों ओर देखने लगे इससे शत्रुओं की शांति भंग हो गई गोसाई जी कहते हैं कि रसातल से जल निकल आया व भगवान कल मला गए तथा शेष और कच्छप बलहीन हो गए चारों चरणों से जोर से दबाने से पर्वत पृथ्वी में चिपट गया और फिर उनके कूदने पर, पर पर्वत भी चार अंगुल उच्च गया अंगुलचिस्कंधा कांड